कर्म का मूल हो गया अविद्या तो अविद्या होने पर ही कर्म का फल जाति आयुर्भोग जन्म अविद्या नहीं होने पर भोग नहीं होगा इसमें विचार का था कर्म जन्म जाति आयुर्भोग का हेतु कर्म है जन्म का हेतु कर्म है। तो उसमें विचार बात है एक कर्म से एक जन्म मिलेगा अथवा एक कर्म से अनेक जन्म मिलेगा दो विकल्प आगे अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म होगा अथवा अनेक कर्म से अनेक जन्म ये चार प्रकार विचार करके सामान्य हुआ अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म एक बजकर कहा किंतु उसमें भी भेद एक एक भविष्य जो कर्माशेष है इसमें दो प्रकार है नियत विपाक अनियत विपाक नियत विपाक ये से नियत विपाक जिसका विपाक का नियत निश्चय नहीं वो अनियत विपाक इनमें से कुछ दुष्ट जनवेदन कुछ अद्व्य जनवेदनीय इसी जन्म में जो कर्म फल भोग होता है उसको कहते दुष्ट जन्म वेदनीय इसी जन्म में जो फल भोग नहीं होगा कर्माशय का वो कर्माशय अदृष्ट जन्म वेदनीय आगे जन्म में भोग होगा तो अदृष्ट जन्म वेदनय में जो दिष्ट जन्म वेदन वो तो अलग हो गया अभी चल रहा है अदृष्ट जन्म वेदनीय अभी कर्म करेगा आगे अन्य जन्म में फलभोग होगा ऐसा जो कर्म आते है इनमें से दो प्रकार दो भेद कर दिया जिनका विपाक फल देने का समय निश्चित तो हो वो तो नियत विपाक होगा और जिनका ऐसा निश्चय नहीं वह अनियत विपाक होगा तो इनमें से अदृष्ट जनवेदनी नियत विपाक ये नियम है अदृष्ट जनवेदना और नियत विपाक उनमें नियम है तब कर्म मिलकर के एक जन्म तो अवदुष्ट जन वेदनीय अनियत विपाक जो करने है, उसके लिए नियम नहीं है आगे जन्म में कभी जन्म होगा उनका कर्म फल का नियम नहीं कब होगा तो उसके लिए एक उनके, उनसे एक जन्म मिलेगा फल ऐसा नहीं है अवदुष्ट जन्म वेदन हो अनियत विपाक हो उनके लिए नियम है सम करके एक जन्म होगा इसके लिए वास्तविक न तो अदृष्टजन्म वेदनीय से अन्य विपाक योगी अदृष्टजन्मेदन अन्यत तस्त्री गति अदृष्ट <स्थिश्या> जन्मेदनीय आगे जन्म में इसका भोग होगा और अन्य ऐसा जो कर्म है उसकी गति तो तीन प्रकार है कृतस्य अभी पक्व नाश प्रथम तो है कर्म क्या है पक्को नहीं फल दे के मना नष्ट हो जाए हो जाएगा दूसरा है प्रधान कर्मणि में आवाप प्रधान कर्म में उसके आवाप ग्रहण मिल जाएगा एकत्र मिल जाएगा गौण रूप से वो कर्म भी प्रधान कर्म के साथ मिल करके पलट देगा जैसे प्रधान कर्म ज्योतिष समाधि सो में उसमें कुछ पशु याग करते हैं ये जो कर्म हो गया हिंसा जन्य अधर्म होगा वो प्रधान कर्म में मिल करके गुण रूप से रहेगा उसके सुख भोग करते समय कुछ स्वल्प दुख भी मिल जाएगा यदि प्राय आदि के द्वारा नाश नहीं हो किसी प्रकार प्रधान करने में मिल जाना मिल करके कर्म फल देना गौण रूप से रह करके और तृतीय हो गया निय पीड़िता का प्रधान कर्म ना अभिभूत से जो निय पीड़िता का प्रधान कर्म है ज्योतिषमादि कर्म है जिनका फल निश्चित है अभी मिलने वाला है उससे दबीभूत अभिभूत से दब करके रहेगा फल नहीं दे सकता है अभी नियत विपाक प्रधान कर्म पहले फल देगा ऐसे दब कर रहकर कि कितने दिन रहेगा चीरम अवस्थान दीर्घका रहेगा ये तीन प्रकार वा जो अदृष्ट जनवेदनियम अनियत विपाक है उनके लिए तस्वीर कृतस्य अभिपक् नाथ प्रथम जो तीनों विकल्प ने प्रथम गति कहा प्रथम गति कही है कृत से अभीपक्व से नाश तीन गति है अदृष्टजनवेदन अन्य पाक कर्माश की प्रथम कहते हैं कृत से, से अभीपक्व नाश कर्म किया पक्ववाने के पहले नष्ट हो गया यथा शुक्ल कर्म उदयाद यही व नाश शुक्ल कर्म ऐसे पुण्यकर्म है शुक्ल कर्म कहते तो हैं उसके उदय उत्पत्ति से न्यायी कृष्ण से पाप का नाच हो जाएगा टीका में दिया है प्रथम विभजते त्र कृत से सन्यासी कर्मभ्यो अशुक्ला कृष्णेभ्यो अन्यानी त्रीन कर्मा कृष्ण शुक्ल कृष्ण ये शुक्ला कर्म त्रिविधम त्रिविधम कर्म अशुक्ला कर्म योगी त्रिविधम इतरे कर्म योगियों का कर्म अशुक्ल और अकृष्ण अशुक्ला कृष्ण योगी त्रिविधम इतरे ये आगे आएगा योगियों का कर्म शुक्ल नहीं और कृष्ण नहीं अशुक्ला कृष्ण कर्मा शुक्ला कृष्ण योगी त्रिविधम इतरे अशुक्ला शुक्ल कृष्ण इसलिए स्वर्ग फल की इच्छा से जो कर्म करते हैं पुण्य पुण्यकर्म उसको कहते शुक्ल और जो पाप कर्म है कृष्ण योगियों के द्वारा जो कर्म होता है कृष्ण तो नहीं पाप नहीं है और पुण्य पुण्यकर्म करने पर भी पुण्य पुण्यकर्म के फल स्वर्ग की इच्छा नहीं होने से उसको पुण्य भी नहीं कहते हैं शुक्ल नहीं कहते अशुक्ल कहते वो ऐसा कर्म निष्काम कर्म परमात्मा प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति का साधन है जो स्वर्गा प्राप्ति का साधन है उसको तो कहेंगे शुक्ल कर्म और पाप कर्म है कृष्ण जो स्वर्गा प्राप्ति का साधन नहीं किंतु पुण्य कर्म है जो फल अभिसंधि फल इच्छा के बिना कर्म किया जाता है वो कर्म को कहते अशुक्ल अशुक्ल और अकृष्ण कृष्ण नहीं नरकाद प्राप्ति का जनक नहीं शुक्ल भी नहीं स्वर्गाजी प्राप्ति का जनक नहीं ऐसा कर्म ये जीवन का होता है कर्मा शुक्ला क्रिश्न, अशुक्ल कृष्णम योगिना और त्रिविधम ही तरथान अन्य योगियों से भिन्न जितने उनका कर्म तीन प्रकार है कुछ शुक्ल है कुछ पुण्य पुण्यकर्म स्वर्गा प्राप्त हो कुछ कृष्ण है पाप कर्म नरकादि प्राप्त हो और कुछ कर्म है मिश्रम शुक्ल कृष्ण पुण्य पिता तो पाप मिलावा तीन प्रकार है टीकानंद संन्यासी कर्म जो अशुक्ला कृष्ण देव अन्यानी त्रीन वो सन्यासी का कर्म तो अशुक्ल कृष्ण ही अशुक्ला कृष्ण शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं उनसे अन्य नेीणी कर्माणी अन्य शुक्ल कृष्ण भी है शुक्ल और मिश्र है कृष्ण शुक्ल कृष्ण शुक्ल चुक्ल चैसे कृष्ण कर्म शुक्ल कर्म और मिश्रित है कृष्ण शुक्ल ये तीन प्रकार कर्म इस तरह है ये कर्म नष्ट होते हैं तस्य कृतस्य तभीपक्वस नाश अभी नाश अभीपक्वनाश कृतकर्म का नाश होगा जो अन्य अन्यकर्म शुक्ल कृष्णशुक्ल तभी तपस्ध्यादि साध्य शुक्लर्मा से उदित अदस्तफल से कृष्ण से नाशक तपस्ध्याय ईश्वर प्रणिधानदी से उत्पन्न होता है शुक्लर्म का आसे शुक्ल कर्म समुदाय उत्पन्न होते ही अदत्त फल से कृष्ण से नाशक हो अदत्तम फलम ये न कर्मण तत्कर्म कृष्ण अदत्त फल से जो कर्म फल नहीं दिया इसे कर्म कृष्ण कर्म का पाप का नाशक होता है शुक्ल कर्म अभी से सात सबल से आप नाशक हो शुक्ल कर्म केवल कृष्ण का नाशक ही बात नहीं सबल से भी सबल है कृष्ण सुक्र मिलावा मिश्रित चित्रित होता है कृष्ण सुक्र मिलावा जो कर्म उसका भी नाशक है सुक्र कर्म सामान्यतः शुक्ल कर्म कृष्ण का नाचक है तो जो शुक्ल कृष्ण मिला हुआ उसका भी नाशक है सबल सियादी कृष्ण भाग इसमें कृष्ण भाग कृष्णवश है उन्हें उसका भी नाटक है ये मंतव्य ऐसा समझना निश्चय करना चाहिए तत्र भगवान आमनाहरती भगवान भाष्यकार आमना वेदवाक्य का उदाहरण देते हैं यदमु जिस विषय में ये वेद में कहा गया है यदम हवे कर्म वेदित पापकृत अपहंती तदिचस्व कर्मा सुन कर्तवते ते कर्म कवय वेदयते ये संदवाक्य दें दि दे कर्मण वेदिते दो दो कर्म समझना दो दो प्रकार बहुत कर्म होने से दीक्षा दै से बहुत कर्म से देश दे दो दो हे दो कर्मण कर्म क्या कृष्ण और कृष्ण शुक्ल दोनों एक कृष्ण और एक कृष्ण कृष्णशुक्ल मेल करके वेदिते पापक एक पुण्यकृत अपहंती दो राशि एकशि पुण्यकृत अवहती एक, एक राशि पुण्यकृत पुण्य पुण्यकृत राशि समुदाय नष्ट कर देता है ये कर्म को कृष्ण कर्म और कृष्ण कृष्णशुक्ल दोनों को ये समुदाय दोनों को नष्ट करता है पुण्यकृत अपहं तद पुण्यकृत का स्पष्टीकर के पापक पाप का नाश करता पाप को से पुनः ऐसे व्यक्त तो किया पापी पुरुष का ये दो प्रकार कर्म है कृष्ण और शुक्ल कृष्ण दोनों का नाश करेगा पुण्य तब तो इच्छस्व कर्माणी सुकुशा तो कर तुम इसलिए ऐसे पुण्य पुण्यकर्म करने के लिए इच्छा करो यही वो ते कर्म यही वो कर्म कर तुम इच्छा कर्म करो ऐसे कविय वे जनते कवि लोग जानते हैं इच्छस्व यहाँ आत्मनिपति प्रयोग शांत प्रयोगे, प्रयोग है परस्पति इच्छा के लिए इच्छा प्रयोग किया गया टीका कर्मणी जीवचन है कृष्ण शुक्ल यदि कृष्ण कृष्ण शुक्ले एक कृष्ण कर्म और दूसरा मिश्रित कर्म कृष्ण शुक्ल इलावा कुछ पुण्यकर्म के साथ भी हिंसादिजन्य पाप हो जाते हैं तो उसको मिश्रित करते हैं कृष्ण शुक्र कहते हैं वेद में कहीं कहीं पशु आदि का विधान किया गया तो याग का विधान करने से पशु न आयोजित अग्नि समय पशु मालवेत विधान करने से वह अधर्मजनक नहीं है अन्य लोग जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं वो कहते हैं वैदिक कर्म हिंसाभि युक्त होने के कारण वैद वेद में कहे गई कर्म हिंसा अधर्म जनिका हिंसात्व क्रतु बाह्य हिंसावत क्रतवअंतर्वतनी हिंसा, हिंसा, हिंसा पक्ष बना करके उसमें अधर्मजनकत्व साध्य करते हैं हिंसात्व तो हेतु है के द्वारा जैसे क्रस्तु के बाहर याज्ञ के बाहर हिंसा अधर्मजनिका है मां हिंसा सर्वा भूता ने निषेध कर्म का निषेधाप होता है अन्यत्र हिंसा जिस प्रकार अधर्म जनिका है कर्म के अंतर्गत तो हिंसा भी विहित होने पर भी हिंसा स्वाद अधर्म जनिका ऐसा साध्य करते हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं तो उसमें प्रामाणिक तारखी का लोग वेद प्रमाण मानने वाले कहते अनुमान में दो से है सो अनुमान निषिद्धत्व उपाधि है जहाँ जहाँ अधर्मजनकत्व तो साध्य है वहां वहां निषिधत्व निषिद्ध कर्म करने पे अधर्म होगा किंतु तो जहाँ जहां हिंसात्व है वहां तो तो वहां तो। तो तो नहीं है साध्य है अधर्मजनकत्व का व्यापक निषिधत्व किंतु साधन है हिंसात्व हिंसात्व का व्यापक ने निषित्व नहीं है क्योंकि क्रतव अंतर्वर्ती हिंसा में हिंसात्व तो है वहाँ निषिधत्व नहीं वो तो है इसलिए साध्य का व्यापक हो तो और साधन का अध्यापक तो को क्या हुआ निषिधत्व उपाधि है स्व उपाधि का अनुमान और अनुमान में दोष दु, है ये दुष्ट है अर्थात जो हिंसा का विधान किया गया वेद में वहाँ मान हिंसा सर्वाभूतानी ये निषेध वाक्य के द्वारा निषेध नहीं होता है उत्सर्ग सामान्य है मां हिंसा सर्वाभूतानी उसका अपवाद है अग्नि समय पशु माल भेट इत्यादि वाक्य के द्वारा वितह हिंसा में सामान्य उत्सर्ग का विशेषत्व तो नहीं है वहां मां मिंसात के द्वारा हिंसा निषेध वहां प्रयुक्त नहीं होता है अर्थात वहां निषिधत्व तो नहीं है जहां भीतर है इसलिए मां हिंसात् के द्वारा निषेध कर्म करने से जो पाप होता है कृत् अंतर्वर्ती हिंसा में ये निषिद्ध निषेध मा हिंसा सर्वभता उत्सर्ग का विषय वह नहीं है अपवाद के द्वारा बाधित होने से वहाँ अधर्मजनक जनकत्व तो नहीं है हिंसा निषिद्धत्व तो नहीं है ऐसे मानते हैं मीमांसा में मानते हैं किंतु सांख्य सिद्धांत में ये भी मानते हैं यद्यपि ये वैदिक प्रमाण मानते हैं ये कहते वेद के अंतर्गत जो हिंसा है उस तो समय भी पाप होगा हाँ कुछ प्राय यदि कर दिया तो उसकी निवृत्ति होगी प्राय तो यदि नहीं किया तो पाप रहेगा तो पाप रहेगा तो उसका दुख फल भोगना पड़ेगा पुण्य कर्म से स्वर्ग आदि सुख भोगते समय इसे पाप का स्वल्प फल रहेगा मिलकर के भोगना पड़ेगा ये द्वितीय गति कहेंगे प्रदान करने आधापक मन कहेंगे इसलिए यहां कहते हैं तप तो साध्यादि साध्य शुक्ल कर्मा से उत्पन्न होते हुए अदस्त कृष्ण कर्म का नाशक होगा रवि के साथ से सबल क्या थी। सबल नहीं जिसमें पुण्यकर्म भी है कुछ पाप पापकर्म भी मिश्रित हो गया उसका भी नाशक होगा क्योंकि कुछ उसमें कृष्ण भाग रहा भगवान आमना दिया द्वे कर्मणि कृष्ण कृष्ण शुक्ल कृष्ण एक और दूसरा है कृष्ण शुक्ल के साथ पाप कर्म मिला हुआ मित्र है ये दोनों को नाच करता है पुण्य पुण्यकर्म पंती है दो दो प्रकार दीक्षया बहुत इस प्रकार कर्म है कश्य इतर्थ पापक्य पापक्य है पापक पुनष इतर्थ पापिक पुरुष का इस प्रकार दो प्रकार कर्म है जिनको नाच करता है पुण्य पुरुष राशि पुण्यकर्म सम कर देता है कॉस्त अपनी इतःा एक को राशि पुण्यकृत पुण्य न पुण्यकृत समुदाय पुण्यक्रण के द्वारा किया गया समूह का समूहिकाध्य स्वार पुण्यकृत हो गया ढेर राशि समूह और समूह समूहिक के द्वारा समूह अस्वी समूही धान्य का समूह बनने के लिए एक एक धान एक धान इकट्ठी होगा तो समूह हो जाएगा समूह बनने के लिए समूही समूह वाला जन समूह है तो एक एक जन मिलकर के समूह होता है के द्वारा समूह होता है एक एक समूही मिलाकर समूह तो समूह बनने के लिए समूह एक एक मिलकर के समूह होता है तो पुण्य में कर्मणा कृत पुण्यकृत पुण्यकर्म के द्वारा समूह के द्वारा समूह होता है समूह एक पुण्य कि द्वारा किया गया ये कर देता है पाप कर्म को और कृष्ण शुक्ल मिला मित्र कर्म को तदनिना शुक्ल तृतीय उत्त शुक्ल हो गया तृतीय जो नाश करने वाला एक तद उत्तम भवती दो प्रकार कर्म नास्त्य एक कृष्ण और एक एक, एक, एक, एक शुक्ल कृष्ण दो करने वाले कर्म तीन प्रकार हो गए शुक्लर्माशय तृतीयुक्त इसके ऊपर स्पष्टीकरण करते हैं ईदृशना परपीडादरहित साधन साध्य शुक्लर्माशयोग यदि कृष्णन कृष्णशुक्लात्यंतर कर्माशयान भूयसोपति शुक्लर्म ईदृशना शुक्लर्मा ये शुक्ल कर्म आप्य धेर ऐसा है परपीडादि रहित साधन साध्य परपीडादि रहित साधन से उत्पन्न होता है जो पुण्य कर्म आदि हिंसा आदि से उत्पन्न होता है याग करते हैं पशु याग हिंसा आदि के द्वारा वो साध्य उसमें उसको तो कृष्ण शुक्ल कर्म कहेंगे वो शुक्ल नहीं है शुक्ल कर्म विद्य जिसमें परपीडादि रहित साधन से उत्पन्न होता है शुक्ल कर्म तप स्वाध्याय दान सेवा ये तो जो होते हैं। है रहित साधारण साध्य कर्म नित्य कर्मादि जिसमें हिंसा नहीं हो ये कर्माशय ऐसा है यदि एकोपि संघ समोह एक होने पर भी जितने पाप कर्म बहुत और शुक्ल कृष्ण मिले हुए अत्यंत विरोधी कर्माशय कर्माशय बहुत सबको भूय सोप्यंति बहुत को भी नाश करनाश कर देता है पुण्य कर्म का समूह तदिचस्व तद का तो तस्मा तो तो तो तो तो तो तो इसको इसका अनुष्ठान करो पुण्य कर्म करो श्रुति कहती इति छांदसवाद आत्मनेपद वेद में प्रयोग है और छंदसी बहुत छांदस से अनुसार आत्मनिपद प्रयोग किया गया छंद में से प्रयोग हो जाता है वेद में परस्म पद के स्थान पर आत्मनिपद प्रयोग शेषम सुगम टी का कार्यकृति भाष्य में आगे सरल है तदिछस्व कर्माण से परंतु ये ते कर्म यही वह तुम्हारा कर्म करो तो फल मिलेगा तो पाप नष्ट होगा ऐसे कवि क्रांतदर्शी कवि क्रांतदर्शी ज्ञानी कर्म विषय में ज्ञाता कहते हैं ये हो गया एक, एक कृतस्य कर्मना कर्मण कृतस्य अविपक्वत नाश ये गति आगे प्रधान कर्म ही आभापनोद्वित आएगा ठीक है टीका में अत्र शुक्ल कर्म उदय से वो भी महिमा शुक्ल कर्म उदय शुक्ल कर्म की उत्पत्ति में कुछ महीना है या तो इतरे काम अभाव पाप कृष्ण शुक्ल मिला हुआ कर्म का अभाव न तो स्वाध्याय जन्म न दुखाद कोई कहे कहते स्वाध्याय तप आदि करने पर कुछ दुख अनुभव करना पड़ता है इसी दुख के कारण पाप नष्ट हो जाएगा ये बात नहीं शुक्ल कर्म से उत्पन्न होता है कोई कर्म पुण्य कर्म से शुक्ल कर्म उत्पन्न हुआ उसी से नष्ट होते हैं पाप और मिश्र कर्म का नाश होता है नहीं कि स्वाध्याय करते समय तप करते समय कोई दुख भोगना पड़ता है उसी दुख से ही पाप नष्ट हो जाता है ये बात नहीं है नहीं दुख मात्र विरोध का धर्म और धर्म पाप कर्म दुख का विरोधी दुख से अधर्म नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं अपितु स्व कार्य दुख विरोधी अधर्म होता है अपने कार्य दुख के विरोधी अधर्म का कार्य क्या होता है दुख होता है अधर्म जन जो दुख उसी दुख का विरोधी अधर्म विरोधी इसलिए दुख होते ही अधर्म नष्ट होता है अधर्म से दुख उत्पन्न होगा और तो दुख क्या करेगा अधर्म को नष्ट करेगा ऐसे अधर्म जन्य दुख ही अधर्म का विरोधी कुछ ना कुछ दुख हो अधर्म का विरोधी नहीं जानबूझ करके गर्मी के समय पत्र रिलेटेड रहेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं जो कर्म का फल है वो कर्म का फल दुख भोगने से वो कर्म नष्ट होता है जब दुख मिलता है निश्चय करना यह अपने कुछ पाप कर्म का फल है और कर्म का फल है तो भोगना ही पड़ेगा भोगने पर ही पाप कर्म नष्ट होगा और नहीं भोगे तो पाप कर्म नष्ट नहीं होगा ऐसे दुख मिलते समय सम्झ समझाएं ये कर्म का फल है खुश होकर भोग कर लो और अधर्म को नष्ट कर लो अधर्म का फल है नष्ट कैसे होगा भोग के द्वारा रोने पर ही भोगना पड़ेगा भगवान का नाम लो तो भोगना पड़ेगा श्रद्धा करते भी किशु करते हुए भोगना ही पड़ेगा तो अच्छा है रोने का पीछा भगवान का नाम लेकर हंसते हंसते प्रसन्न होकर भोग ले पाप कर्म नष्ट होगा तो अधर्म दुख का विरोधी दुख सामान्य से विरोधी नहीं कभी कष्ट हो गया तो जितने पाप नष्ट हो जाएंगे ता अधर्म जनने दुख से अधर्म नष्ट होगा इसलिए क्या हा? जो पाप पापकर्म है केवल सप साध्य के काम उसको ना उसका नाच हो जाएगा ऐसा नहीं अपने तो स्व कार्य दुख विरोधी अधर्म अपने कार्य दुख के विरोधी अथ अर्थात तो अधर्म जन दुख से ही अधर्म का नाच होगा न तो स्वाध्याजन दुख तत्कारी स्वाध्याय करते समय तप करते समय जो दुख होता है ये अधर्म का कार्य पहले क्या हुआ अधर्म का कार्य ऐसा नहीं है यदि पूर्वक अधर्म का कार्य होता तब तो, तो उसे अधर्म नष्ट हो जाता स्वाध्याय जन्य दुख से स्वाध्याय अपजन्य दुख पूर्व क्या हुआ अधर्म का कार्य नहीं।, नहीं।, नहीं है यदि पूर्व क्या हुआ अधर्म का कार्य होता तो फिर स्वाध्यादि दी विधि व्यर्थ हो जाएगा स्वाध्याय विधान क्यों करना स्वाध्याय तप करने के लिए विधान किया गया और वो अंत में क्या होगा अधर्म का पर ही नहीं होगा तत्कार्य से अर्थात अधर्म कार्य से से साध्या आदि विधान आनंद क्या यदि साध्याय तपजने दुख साध्याय पूर्व क्या के हुए अधर्म का कार्य होता तो साध्या सपादि विधान में व्यर्थ हो जाएगा तद बोला तद पते अधर्म के सामर्थ्य से ही दुख तो हो जाएगा जो अधर्म जिसने किया है कुछ करेगा तो दुख भोगना पड़ेगा नहीं अधर्म से तो दुख भोगना ही पड़ेगा तद बलाद का अधर्म बला देव तदुस्पति तद, तद दुख तस् दुख सुपत्ति अधर्म के कारण ही दुख हो जाएगा तो स्वाध्याय तपाधि विधान व्यर्थ हो जाएगा यदि स्वाध्याय अध्ययन जन दुख अधर्म का कार्य होता और अनुस्पत्त होगा यदि कहेंगे नहीं स्वाध्याय तपाधि विधान नहीं करेंगे तो अधर्म का कार्य उत्पन्न नहीं होगा अधर्म का कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर कुंभ पाकाद जो पाप नरक है उसके उसकी उत्पत्ति कैसे होगी उसके लिए फिर विधान करना पड़ेगा स्वाध्याय जैसे विधान किया तप विधान किया गया अधर्म दुख भोगने के लिए तो कुंभ पाकाद विधि है तो कुंभ पाकाद नरक का कर, भी विधान करेंगे अधर्म पाप कर, कर्म का फल भोगने के लिए ऐसा तो नहीं होता है कुंभ पाकाज नरक का विधान होता है विधि ने होने पर भी अधर्म का फल भोगना पड़ता है अविधाने तद अनुत्पत्ति क्योंकि जिससे साध्या तपजन दुख साध्या तप विधान नहीं करेंगे कोई न अनुसार नहीं करेगा तो अधर्म का फल भोगना नहीं हुआ इसी प्रकार कुंभ पाद का भी नरक विधान नहीं करेंगे तो फिर उसका दुखों का दुख भोगना नहीं पड़ा दुख का अनुत्पत्ति ये आपत्ति आएगी इसलिए अधर्म अपने कार्य दुख से नष्ट होता है साध्या तप के कारण जो दुख होता है उसी दुख से पाप का नाश हो जाएगा अपनी इच्छा से कुछ कष्ट भोग लिया उसी कष्ट से पाप नष्ट हो जाएगा ये ऐसा ये नहीं है विहित कर्म पुण्य से पाप नष्ट नष्ट होगा धर्मण पाप अपन प्रति पुण्यकर्म से पाप नष्ट होगा नहीं कि कष्ट भोगने से पाप नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं कुछ लोग ऐसे शास्त्र प्रमाण नहीं मान करके जान बुझ कर कष्ट सही करते हैं, तो हो जाएगा ये नहीं सर्व चतुरश्रम निर्दिष्टम प्रथम गति हो गई अभिपक्व से कर्म नाश द्वितीय गति विभाजित विभाजते द्वितीय गति कर्म की है उसकी गति कहते अदृष्ट जनवेदनिय में जो अनियत्र विपाक उसकी तीन गति कही गई तीन से द्वितीय गति प्रधान कर्म ने प्रधान कर्म में मिलकर के फल देना कर्मी ज्योतिषिंग आवाप गर्म ज्योतिषि कर्म है ज्योतिषम कर्म सोमयाग उसके उसके में कुछ पशु याग का अनुसार किया जाते हैं तो वो इसी में तदंगषम सोमयाग का अंग हो गया पशु याग हिंसा वो अधर्म का धर्म का गमन प्रधान कर्म के साथ मिल जाएगा मिल करके गौन होकर रहेगा फल देगा दलु हिंसा दे कार्य हिंसादि का कार्य दो है प्रधान अंग विधान तदुपकार मां हिंसा सर्वाभूता हिंसा है निषिधत्वात्थ अन्य प्रधान कर्म कर्म का अंग है हिंसा प्रधान कर्म सौमयाग ज्योतिषम याग उसके अंग रूप से कुछ पशु याग विधान किया गया पशु हिंसा है ये हिंसा का कार्य दो हो गया एक तो ज्योतिषम प्रधान कर्म का अंग होने के कारण अंग अनुष्ठान करेंगे तो प्रधान कर्म से फल मिलेगा सकाम कर्म में सांग उपांग जितने अंग अंगों का विधान है समग्र अंग का अनुसारण करने, करने पर ही कर्म फल देगा निष्काम कर्म में नियम नहीं है फल ऐसा नहीं ऐसे कर्म करते हैं कुछ अंगों का अनुष्ठान नहीं हुआ अंग विकल हुआ तो भी कोई आपत्ति नहीं है किंतु काम्य कर्म में समग्र अंगों का सम्यक अनुष्ठान होने पर ही काम्य कर्म जन्य फल मिलेगा काम्य कर्म है जैसे ज्योतिष स्वयं आदि स्वर्ग आदि के, के साधन किन्दु उसके अंग प्रशंसा आदि है इन जो कर्म है उनका प्रधान कर्मणी आभागमन प्रधान कर्म में <स्या> मिल जाएगा दो में से हो गया हिंसा कार्य प्रधान अंगत्वेन विधानात् तदुपकार प्रधान समय के करने से प्रधान कर्म का उपकार हिंसा का एक हुआ दूसरा है पशु हिंसा से क्या होगा मां हिंसा सर्वाभूतान इस बाकी के द्वारा संपूर्ण भूत का की हिंसा का निषेध किया गया निषाद होने से निषिद्ध करेगा तो करेगा तो अधर्म होगा हिंसा या निषिद्धत्वा तो आता अनर्थ पशु याग हिंसा है पशु हिंसा है निषिद्ध होने के कारण अनर्थ भी होगा और ज्योतिषम रूप प्रधान कर्म का अंग होने से प्रधान कर्म का उपकार के उपकार भी होगा हिंसा आदि का दो कार्य हुआ एक प्रधान का उपकार दूसरा है अनर्थ निषि होने के तधान अंगत्तव अनुष्ठान अप्रधानता एवं जो हिंसा की गई ज्योतिषमय के अंग रूप पशु याग में तो प्रधान कर्म e के अंग रूप से किया गया प्रधान अंगतव अनुष्ठान कर प्रधान कर्म कौन है ज्योतिषम कर्म उसके अंग रूप से किया गया पशुयाग का इसलिए अप्रधानता एवं अप्रधानते अप्रधानता एव पाठ ठीक है अप्रधानता एवं वो कर्म अप्रधान है गौण रूपे इत नाग ना इत प्रधान निरपेक्षा सती सफल अन प्रस्तुतम अर्ति इसलिए जो ज्योतिषम के अंग रूप से हिंसा पशु हिंसा आदि कर्म निषिद्ध कर्म किया गया वो गौण है अप्रधानता एवं शीघ्र ही प्रधान कर्म ज्योतिषम कर्म की अपेक्षा नहीं करके अपने आप अपने फल दे दे ऐसा नहीं हो सकता है निषिद्ध कर्म प्रधान के अंग रूप से अनुसार किया गया इसलिए गौण है प्रधान कर्म के फल की अपेक्षा नहीं करके स्वतंत्र निषिद्ध कर्म अपने फल अनुसर देने के लिए सामर्थ्य नहीं है जब ज्योतिषमजन्य कर्म मिलेगा कर्म फल मिलेगा ज्योतिषम कर्मजन्य फल स्वर्ग आदि मिलेगा उसके साथ निषिद्ध कर्मजन्य फल भी भोगाना पड़ेगा नहीं कि प्रधान प्रधानकर्म के निरपेक्ष होकर के स्वतंत्र निषिद्ध कर्म अपने फल दे देता नहीं न द्राग द्राग झटि शीघ्र प्रधान निरपेक्ष होकर के अपने फल अनर्थ देना समर्थ नहीं होता है किंतु आराध्य विपा के सहायकम सहायक आचरती व्यवतिष्ठदे आरब्ध विपा के प्रधान आरब्ध विपाक यम न आरब्ध दिपाकु ये प्रधानस्य न प्रधान से तधान कर्म आरबी तस्का फल आरम्भ हो गया इसे कर्म, कर्म। प्रधान कर्म ज्योतिष समाधि कर्म यही प्रधान कर्म फल देने के लिए जब प्रारंभ कर दिया स्वर्ग आदि उसी समय ये निषिद्ध कर्म भी सहायकम आचरती व्यवती सहायक होती हुई रहेगी उसके साथ प्रधान कर्म फल देगा ज्योतिषम स्वर्ग आदि उसके साथ कर्म में भी सहायक हो करके साथ रहेगा प्रधान सहायकम आचरण त्याग स्वक्य से अवस्थान प्रधान आवापन प्रधान कर्म में आवाप हुआ मिल जाए कैसे प्रधान सहायकम आचरण त्याग प्रधान के कर्म के सहायक आचरण करती हुई ये आ, तो रखा है हिंसा हिंसा हमसे रखा हिंसा प्रधान निरपेक्षा अपने फल नहीं दे सकती है सहायक मात्र सहायक करते ही रहती है प्रधान सहायक करते हुए स्व हिंसा जन्य कार्य बीज मात्र से आवस्थान बीज रूप से रहेगी हिंसा इसमें प्रधाने कर्मणि आवापगमन ज्योतिष कर्मण मिल जाना बीज रूप से रहेगी हिंसा रह करके वहाँ अभी आएगी विचार करेंगे यत्मुक्तम जिस विषय में यहाँ पंचशिक्षाचार्य ने शंकाचार्य ने कहा है कहा है भाष्य में प्रधान कर्म ने आदापगम यत्त मुक्तम उत्तम पंचशिखे न पंचशिकाचार्य के द्वारा कहा है सियापंकर सपरिहार सप्रत्यवर्श कुशल से नाथकर कालम तस्माद कुशल में बहु कुशल ही में बहुअन्य दस्ति यत स्वर्गे अपकर्षण अल्पम कर इतने कहे है ये पंचशिखाचार्य ने सांख्य दर्शन के आचार्य ने कहा ख्या स्वर्पकर ये कर्म पुण्यकर्म ज्योतिष में कर्म, कर्म करते हैं उसके थोड़ा स्वर्प शंकर मिश्रित तो होगा प्रधानपूर्व के साथ पशु हिंसाधिजन्य अथर्म कुछ मिला देगा और ये जो अधर्म है पाप कर्म है, सपरिहार परिहारण स वर्त इसका परिहार भी क्या जा रहता है प्रायचित आदि विधान किया गया प्राय प्रायता आदि करेंगे तो उसका परिहार त्याग हो जाएगा और यदि परिहार नहीं किया गया ऐसे कुछ कुछ पर रहेगा प्रत्यवमश उसका सहन हो जाएगा सहन किया जाएगा पुण्य और भुक्त समय थोड़ा दुख मिलेगा तो सहन करना पड़ेगा कुशल से अपकर्षाय अलम न कुशल पुण्यकर्म ज्योतिषमजन्य जिस स्वर्ग है उसको निकुष्ठ करने के लिए समर्थन नहीं यहीं हिंसा निषिद्ध कर्म कुशल से अपकर्षाय न अलम कुशल कर्म ज्योतिषम उसका फल स्वर्ग आदि उसमें अपकर्ष न्यूनता के लिए ये पाप पापकर्म पर समर्थ नहीं है क्यों नहीं कस्मात कुशलम ही में बहु अन्यस्थी ये पुण्य करना विचार करता है कुशल कर्म तो बहुत है पुण्यकर्म ये माध्याप तो तो जहां यह निषिद्ध कर्म मिल गया बहुत पुण्यकर्म है थोड़ा मिल गया तो स्वर्गे अपक करते थे स्वर्ग में भी थोड़ा अपकर्ष करेगा पाप पापकर्म निषिद्ध कर्म, कर्म स्वर्ग में भी थोड़ा कुछ दुखद देगा तो इसी विषय में ने कहा तो ऐसे कर्म गौण होकर के रहेगा जब प्रधान कर्म फल देगा उस समय थोड़ा अचरण जन्म दुख भी कहीं भोगना पड़ेगा यदि प्राथित नहीं करे देखो स्वल्प शकर संकर स्वंकर संकर ज्योतिष समाधि जन्मन प्रधानापूर्व से पश्चिमसादि जन्मना अनर्थ हेतु संकर और मिश्रण होगा शंकर मिश्रण ज्योतिष समाधि जन्मन ज्योतिष समाधि से उत्पन्न होने वाले जो प्रधान अपूर्व ज्योतिष समाधि से जन्म होने वाले ज्योतिष से जन्म यश अपूर्व से ज्योतिष समाधि जन्म अपूर्व प्रधान का प्रधान अपूर्व ज्योतिष समाधि कर्म से अपूर्व होगा मुख्य प्रधान अप्र अपूर्व ज्योतिष समाधि कर्म से उत्पन्न होता है उसका शंकर मिश्रण होगा पशुहिंसादि जन्म न अनुते पशु हिंसादी जन्म से उत्पन्न होने वाले जो अनर्थक है तो अपूर्व पाप हो उसके साथ मिश्रण शंकर मिश्रण हो जाएगा और सपरिहार है तो परिहार क्या जा सकता है छठ किया प्रायश्चित परिहत कुछ प्रायश्चित है जिस प्रायश्चित से पशु हिंसादी से जो अधर्म होता है उसका परिहार किया जा सकता है शास्त्र में विधान किया गया कुछ पशुयाग विधान करते समय कुछ प्रायश्चित विधान करते हैं प्रायश्चित्व ठीक ठीक करे तो पाप का परिहार हो जाएगा अथवा प्रमाद प्रायश्चित में भी नाचरित यदि प्रायश्चित करना चाहे नहीं किया इसमें प्रमाद होता है गलती दोष हो जाता है दोष पर तुरंत उसका प्रायश्चित करना चाहिए व्यवहार में दोष होता है तो क्षमा प्रार्थना पश्चाताप आगे नहीं करे ऐसे सब तो करना चाहिए जो भ्रमण के काम ऐसा नहीं कर रहता है तो फिर आगे फल होना पड़ता है इसको कहते प्रमाद गलती होने पर गलती होने पर उसके यदि प्रायश्चित नहीं करे इसलिए सिंह कर्म कर लिया पुण्य कर्म बहुत करने से उसमें हो गया बहुत पुण्य कर्म किया क्या हो गया सिंसा हो गया तो क्या हो गया ऐसा करके जी प्रमाद से प्रायश्चित नहीं किया प्रायश्चितम विना चरितम प्रधान कर्म विपाक समय विपच्य दब वो कर्म रहेगा गौण होकर के रहेगा प्रधान कर्म का जो विपाक फल देने की तैयारी हो जाएगा पक्का हो जाएगा उस समय ये भी पक्का हो जाएगा निशिद्ध कर्म होने पर फिर इसका का फल दुख पड़ेगा तथा तो यावंतम असु अनर्थम प्रसूते तावंश प्रत्यमर्श जितने निशिद्ध कर्म अनर्थ उत्पन्न करेगा इतने उसको सहय कर पड़ेगा सहय हो जाएगा मृत्यंत ही पुण्य संभार उपनीत सुध सुधा महा्रदा अवगाही न कुशला पापमात्रताम दुख निपणिताम मृत्यांत करते पुण्य संभार उपनीत पुण्य के संभार पुण्य धेर बहुत पुण्य से उपनीत प्राप्त होता है सुख सुधा सुख रूप अमृत सुख सुधा अमृत महा्रद सुख रूप अमृत रूप उसमें स्नान करते अत्यंत सुख प्राप्त करते पुण्यकर्म के द्वारा महार्द अवगाहि अवगन करने वाले कुशला निपुण पुण्यकर्म पुण्य कर्म पुण्यकारी पुण्यकृत पुरुष पाप मात्रा उपादितम तो दुख बनी पणिका मृषद थोड़े पाप की मात्रा से जो प्राप्त होता है दुख बनी कणिका दुख रूप बनने की कणिका थोड़ी चिंगारी जैसे बनी तो सुख समुद्र में अमृत रूप समुद्र में स्नान कर थोड़े चाली से बनी आगे तो भी उसको सहयोग कर लेते हैं पाप की मात्रा से प्राप्त होने वाले दुख वनी कणी का। काम इधर तो सुख से होता है सुदा महार समुद्र में स्नान करे मौदम और दुख जैसे गंगा स्नान करते ऊपर से धूप लगती गर्मी के समय तभी स्नान में ठंडा लगने से आनंद लगता है बनी जन्य गर्मी पता नहीं चलती इसी ये प्रकार ये सुख ज्योतिष से स्वर्ग आदि प्राप्त होता है बहुत सुख प्राप्त होता है तो पाप पापकर्म भी थोड़े फल देगा तो उसको कस्य कर लेते हैं अस कुशल महत्व पुण्य से नापकर्षाए अलम इसलिए कुशल कर्म में बड़े पुण्य पुण्यकर्म ज्योतिषमाधि कर्म कर्म है अपकर्षाय न अलम अपकर्ष करने के लिए उसका क्षय करने के लिए पुण्य पुण्यकर्म का अलम पर्याप्त नहीं है पापकर्म ऐसे हिंसा जन पापकर्म पुण्यकर्म का कर्म का नाशकर्म नहीं होता है पृछति कस्माद तो क्यों नात का नहीं होता है देश का उत्तर देते कुशलम में बहु अन्यत अस्थि पुण्यकर्म बहुत ही जहां ही मिल जाएगा स्वर्ग भी थोड़ा कष्ट दे देगा कुशलम भी में मे का मन पुण्यकारी मेरा बहु अन्यत बहुत कर्म है प्रधान कर्म है भी ताकतया व्यवस्थितम प्रधान कर्म फल से बहुत कर्म है दीक्षणियादि दक्षिणांतम दीक्षण आदि स्त्री करते हैं कुछ कर्म करके अंत में दक्षिणा देते हैं बहुत कर्म है कुशल प्रधान कर्म करते समय बहुत क्या जाता है येगा स्वर्ग स्वर्ग कुशल कर्म पुण्य कर्म, कर्म का फल जो स्वर्ग मिलेगा उसके फले संकीर्ण पुण्यलब्ध जन्म न मिश्रित पुण्य से उत्पन्न होते होने वाला जन्म न स्वर्ग से संके न मिश्रित पुण्य से लाभ होता है जिसका जन्म ऐसे स्वर्ग से सर्वथा दुखे न अपरा सुख के स्वर्ग के से दुख से असंबद्ध ऐसे स्वर्ग रूप सुख से अपकर्षण अल्पम अल्प दुख हो जाएगा अल्पम अल्प दुख संवेदन कर से थोड़े दुख का मिश्रण कर देगा पाप कर्म इसी प्रकार द्वितीय गति कही प्रधान कर्म नहीं आवाप गमन आगे तृतीय कर्म है नियत प्रधान कर्मण अभिभूतस्य से वीरम अवस्थान ऐसे दीर्घ काल तक रहेगा उसकी गति कहेंगे तृतीय गति आगे है